महाभारत शांति पर्व तमो राजा के छल ता धर्मयुक्त वर्ताव की प्रशंसा ना महिम जे कोण लिपसे जगती पति अधी कहते हैं युधिष्ठिर किसी भी भूपाल को अधर्म के द्वारा पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए अधर्म से विजय पाकर कौन राजा सम्मानित हो सकता है? सराज महिम चरतर अधर्म से पाई हुई विजय स्वर्ग से गिराने वाली और अस्थाई होती है भर श्रेष्ठ ऐसी विजय राजा और राज्य दोनों का पतन कर देती है विषेण कवचम चीन शस्त्र जिसका कवच छिन्न भिन्न हो गया हो जो मैं आपका ही हूँ ऐसा कह रहा हो और हाथ जोड़े खड़ा हो अथवा जिसने हथियार रख दिए हो ऐसी विपक्षी योद्धाओं को कैद करके मारी नहीं विजय बले नो यम युद्धेत भूमित तस्मा जात पुनर्भवेद जो बल के द्वारा पराजित कर दिया गया हो उसके साथ राजा कदापि युद्ध न करे उसे कैद करके एक साल तक अनुकूल रहने की शिक्षा दे फिर उसका नया जन्म होता है वह विजय राजा के लिए पुत्र के समान हो जाता है इसलिए एक साल बाद उसे छोड़ देना चाहिए कन्या पृष्ठ एवं एवं अधनम सर्व यित यदि राजा किसी कन्या को अपने पराक्रम से हर कर ले आवे तो एक साल तक उससे कोई प्रश्न न करे एक साल के बाद पूछने पर यदि वह कन्या किसी दूसरे को वर्ण करना चाहे तो उसे लौटा देना चाहिए इसी प्रकार सहसा छल से अपहरण करके लाए हुए संपूर्ण धन के विषय में भी समझना चाहिए उसे भी एक साल के बाद उसको स्वामी को लौटा देना चाहिए न तो व्य धनम तेरह आदि अपराधियों का धन लाया गया हो तो उसे अपने पास न सार्वजनिक कार्यों में लगा दे और यदि गौ छीनकर लाई गई हो तो इसका दूध स्वयं न पीकर ब्राह्मणों को पिलावे बैल हो तो उन्हें ब्राह्मण लोग ही गाड़ी आदि में जोते अथवा उन सब अपहृत वस्त्रों या धन का स्वामी आकर क्षमा प्रार्थना करे तो उसे क्षमा करके उसका धन उसे लौटा देना चाहिए। तथा धर्म विधेयत नान्यो राज्य कथन चन राजा को राजा के साथ युद्ध करना चाहिए उसके लिए ही यही धर्म वेत है जो राजा या राजकुमार नहीं है उसे किसी प्रकार भी राजा पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार नहीं करना चाहिए अनको संहृत ब्राह्मण शांति मिक्षव्यम तदा भविद दोनों ओर की सेनाओं के भिड़ जाने पर यदि उनके बीच में संधि कराने की इच्छा से ब्राह्मण आ जाए तो दोनों पक्ष वालों को तत्काल युद्ध बंद कर देना चाहिए मर्यादाम जो अथ चेल मर्यादा क्षत्रिय ब्रुवह असंख्यय चतुर्धम सियाद अनादेय सदी इन दोनों में से जो कोई भी पक्ष ब्राह्मण का तिरस्कार करता है वह सनातन काल से चली आई हुई मर्यादा को तोड़ता है यदि अपने को क्षत्रिय कहने वाला अधम योद्धा उस मर्यादा का उल्लंघन कर ही डाले तो उसके बाद से उसे क्षत्रिय जाति के अंदर नहीं गिनना चाहिए और क्षत्रियो की सभा में उसे स्थान भी नहीं देना चाहिए यस्तु धर्म मर्यादा मर्याद को जो कोई धर्म का लोप और मर्यादा को भंग करके विजय पाता है उसके इस बर्ताव का विजय विजयाभिलाषी नरेश को अनुसरण नहीं करना चाहिए धर्म के द्वारा प्राप्त हुई विजय से बढ़कर दूसरा कौन सा लाभ हो सकता प्रसाद शांत न तराग्याम परमो नयः विजय राजा को चाहिए कि वह मधुर वचन बोलकर और उपभोग की वस्तुए देकर अनार्य अर्थात आदि प्रजा को शीघ्रता पूर्वक प्रसन्न कर ले यही राजाओं की सर्वोत्तम नीति है बोध्य मानागिन स्वराष्ट्रादिता अमित्रा समीर व्यसन घ यदि ऐसा न करके अनुचित कठोर अनुचित कठोरता के द्वारा उन पर शासन किया जाता है तो वे दुखी होकर अपने देश से चले जाते हैं और शत्रु बनकर विजय राजा की विपत्ति के समय की बाट देखते हुए कहीं पड़े रहते हैं अमित्रोप्रह चातेष्टा राज्य कांक्षण राजन जब विजय राजा पर कोई विपत्ति आ जाती है तब वे राजा पर संकट पड़ने की इच्छा रखने वाले लोग विपक्षियों द्वारा सब प्रकार से संतुष्ट हो राजा के शत्रुओं का पक्ष ग्रहण कर लेते हैं न मित्रिड कर्तव्यो नीवित कथाचर शत्रु के साथ छल नहीं करना चाहिए उसे किसी प्रकार भी अत्यंत उच्छिन्न करना उचित नहीं है अत्यंत छत विच्छत कर देने पर वह कभी अपने जीवन का त्याग भी कर सकता है अल्पे न संयुक्त न शुद्धम जीवित मेवापी राजा थोड़े से लाभ से भी संयुक्त होने पर संतुष्ट हो जाता है वैसा नरेश निर्दोष जीवन को ही बहुत युतो जन पद संपन्न प्रिय राजुष्ट भृत्य सचिव हो धृढ़ पार्थिव जिस राजा का देश समृद्धशाली धन धान्य से संपन्न तथा राजभक्त होता है और जिसके सेवक एवं मंत्री संतुष्ट रहते हैं उसी की जड़ मजबूत मानी जाती है पुरोहित पुरोहित आचार्य, आचार्य ऋत्विकचार्य सप्तम पूजा हूजिता जो राजा ऋत्व पुरोहित आचार्य तथा अन्यन्जा के पात्र शास्त्रों का सत्कार करता है वही को जानने वाला कहा जाता है। महिम प्राप्त अनेन चेन्द्र विषयी सं इसी बर्ताव से देवराज इंद्र ने राज्य पाया था और इसी बर्ताव के द्वारा भूपालगण स्वर्गलोक पर विजय पाना चाहते हैं महा हवेदी सत्व आज हृत राजन पूर्व काल में राजा प्रतरदन महासमर में विजय प्राप्त करके पराजित राजा की भूमि को छोड़कर शेष सारा धन अन्न एवं औसध अपनी राजधानी में ले आए अग्निहोत्राशेषम चोजनमे आजहार दिवोदास तथि भवत राजा दिवोदास अग्निहोत्र यज्ञ का अंगूत हविष्य तथा भोजन भी हर हरलाय थे इसी शिव तिरस्कृत हुए सराज का नाभागो न भागो दक्षिणा दत अ श्रोत्रीय स्वाच्चापाच भारत भरत नंदन राजा नाभाग ने श्रोत्रिय और तापस के धन को छोड़कर से सारा राष्ट्र दक्षिणा रूप में ब्राह्मणों को दे दिया उच्चावचान वित्ता धर्मज्ञानाम धर्मज्ञान युधिष्ठि आसन राजनाह सर्व तन्म रोचते युधिष्ठिर प्राचीन धर्मज्ञ राजाओं के पास जो नाना प्रकार के धन थे वे सब मुझे भी अच्छे लगते हैं सर्व जे महीपते नमायान जिस राजा को अपना वैभव बढ़ाने की इच्छा हो वह संपूर्ण विद्याओं के उत्कर्ष द्वारा विजय पाने की इच्छा करे दम्भिया पाखंड द्वारा नहीं इसी महाभारत शांति परवि राजधर्माशासन परवि विजगीष मृत्ते सण्डवतीतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राज राजधर्माुशासन पर्व में विजयाभिलाषी राजा का व्रता विषयक वा अध्याय पूरा हुआ